व्यान स्थान को बताते हुए वर्णन कर रहे हैं रिहैश आत्मा अत्रशतम नाड़ीना शत शतमेक्रीहेश आत्मा यह जीवात्मा हृदयागाश में स्थित है यह जो जीवात्मा है वह हृदया काश में स्थित है और, और इस अत्र हृदय देश में एक शतम नाड़ी नाम एक सौ नाड़िया है एक शतम तासाम शतम शतम् एक, एक और उनमें से प्रत्येक नाड़ी की सौ सौ शाखाए हैं एक सौ एक का प्रत्येक को सौ कर तो कितना हो जाएगा दस हजार एक सौ और उसमें एक सौ दस हजार दो सौ एक हो गया फिर उनमें से प्रत्येक को द्वास तिर दिशाखा नाड़ी सहस्राणी बहत्तर हजार बहत्तर हजार प्रत्येक नारी की शाखा नारियां हो गई सौ भेदों में से बहत्तर बहत्तर हजार प्रतिशा नारियां हो गई तो कुल मिलाकर के वह संख्या बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ एक हो जाता है इन सभी नारियों में व्यान वायु विचरता है प्राण अपान समान बता चुके थे ये व्यान बता दिए पंचधा विभक्तो करा रहा है ना अपने आप को पांच में विभक्त कर रहा है उसमें से पहला था इन्होंने दिखाया अपान को फिर दूसरा प्राण तीसरा समान और अब चौथा व्यान। अगले मंत्र में उदान का वर्णन करेंगे कि बताएगा गिनती सारी हृदय श्यादय कुंडरी पुंडरीका आकार मांसपिंड परिचि हृदया काश है एस आत्मा आत्मा संयुक्त लिंगा आत्मा हृदय कर रहे हैं हृदय मन पुंडरीक आकार मांस पिंड परिच्छ कमल के आकार विद्यमान एक विशेष से परिचिन जो आकाश इसका नाम काश को यह हृदय दिया उस हृदयाकाश में एश, एश आत्मा कौन सा आत्मा कल आत्मा संयुक्त लिंगा जीवात्मा आत्म से संयुक्त जो लिंग शरीर अर्थात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर हृदय से लिंगात्म स्थान है प्रयोजनम तो आंधीकार कहते हैं यहां पर लाने की क्या जरूरत थी नारियों का वर्णन हो रहा था प्राणों तो प्राण भेदों का वर्णन हो रहा था और उसके लिए कहा घूमता है उसको बताने नाड़ियों का वर्णन करने शुरू किए और उसमें शुरू में आपने हृदय में आत्मा रहता है कहने का क्या मतलब कोई संबंधी नहीं है। ऐसा कोई आशंका करे तो आंधी जवाबदारी देखिए हृदय से लिंगात्म स्थान है प्रजनन तो कैचित योगिना नाभिकंद से नाड़ी उत्पत्ति स्थान बदन दी इसलिए कुछ लोग क्या मानते हैं नारियों की उत्पत्ति कहा से नाभिस्थान ऐसे मानते। तन निराकरण मुस्कृत निराकरण करने के लिए कहना जरूरी हो गया हृदय आत्मा तो त्रैवलिंगात्मा संचरणार्था शरीर का संचरण के लिए नारिया वही से निकलती है नारी भी क्योंकि नारियों के द्वारा ही यह जीवात्मा घूमता फिरता है ऐसे श्रुति से लिंगात्मन हृदय स्थानत्चार मार्ग भूत नारी नाम अपनी तदेव तो उत्पत्ति स्थानम अन्य प्रशांत नीना लिंगात्मा हृदय स्थान वाला एक कहने का लाभ ही हुआ कि उस लिंगात्मा के संचार का मार्ग भूत का उत्पत्ति स्थान भी हर रही है निश्चय हो जाता है नहीं तो रहता जीवात्मा कहीं और, और उसका रोड बनाए कहीं और से तो यहां से कूद के जाएगा यापति हो जाएगी अन्यथा अन्य प्रदेशानी नाम विद्यमान नारियों में उसका जीव का मार्ग सहसरा यदि गलत छपी है द्वितीय छपी है ठीक करना श्रुते बहत्तर हृदय से पूरी तत्म अभि प्रतिष्ठान निकलता हुआ तत्व पूरे पूरी में व्याप्त करीर कर, में व्याप्त होता हुआ जो है और लिंग शरीर आत्मा की होगा कहते हैं हृदय आत्मा ऐसे में नहीं कहा हृदय आत्मा कह दिया आपने तब कह इसलिए भी कहा ऐसे लिंग शरीर का आत्व जो उपदेश हुआ है उपाधि के वजह से आत्मा का उपाधि कौन है लिंग शरीर में बुद्धी है। बुद्धी जो जीवात्मा कहा है जीवात्म भाव के लिए उपाधि है इसलिए इतने बातों को मन में रख करके भाषिकार लिखे तो आत्मा संयुक्त लिंगात्मा आत्मा जो सूक्ष्म शरीर ऐसा जो शर्रावचन जो चैतन्य है वो जीवात्मा है वो हृदय देश में ही विशेष रूपा रहता है वहीं से उसको जाने के हाईवे और गलिया सब कुछ वहीं से निकलती है जहां से घुमना करना चाहेगा हो अत्र हृदय जिसमें लिंगात्मा है ऐसे हृदय में क्या है एतद, एक तक शतम एकोत्तर एक शतम एक, एक है अधिक जिसमें एक से मैं एक सौ ऐसा नहीं एक सौ एक ऐसा देना संख्या संख्या से प्रधान नाड़ी नाम ये प्रधान नाड़ी है फिर शाखा नाड़ी फिर प्रतिशाखा नाड़ी एक सौ एक क्या हो गया प्रधान नाड़ियां हो गई और इस प्रधान नाड़ी एक सौ एक का प्रत्येक को सोगुणा करना पड़ेगा आपको प्रत्येक को सोगुणा करेंगे एक, सो एक है और उसको सोगणा करो ये प्रधान नाड़ी हो गया एक सौ जब गुणा करेंगे तो शाखा नाड़ी आएगी इनका कितना हो जाएगा 10000 101 एक सौ अब उसमें ये जो प्रधान नाड़ियों हैं वो जोड़ना ही है उनको तो अलग नहीं करेंगे ना हम वो बाद में जोड़ लेंगे इसीलिए अब दस हजार को इंटू प्रत्येक को कितना करना बोल दिया बहत्तर हजार गुणा हो जाएगा प्रतिशाखा प्रधान नाड़ी शाखा नाड़ी और प्रतिशा नाड़ी तो बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख है ना इतनी बन गई ये और वो जो है प्र, शाखा नाड़ी हो तो ही है वो जोड़ो दस हजार एक सौ प्रधान नाड़ी एक सौ एक सब मिलाकर के बहत्तर करोड़ बहत्तर लाख दस हजार दो सौ नाड़ी हो जाता आम डिग्री में दिया देखिए अगला पृष्ठ अगले पृष्ठ में पीछे पीछे में दिया है। तो पूरा देख लो पता चल जाएगा नाड़ी नाम सर्व विधारा जो नाड़िया हैं, ये शरीर के विधार होने से यह प्रसिद्धि है इसलिए वक्तुव में ती विशेषण इसलिए विशेषण दिया गया तस्पष्टवाद भाष्य न होने से भाष्यकार व्याख्या नहीं किया। कियाड्या शाखा नड्या शत शीसा भाष्यकार श्यादा ततच शरम अयुत शाखा नडे शर शो अयुतम ने दस हजार प्रत्येकम क्या हा? और उनमें भी प्रत्येक हो गया? दो अधिक है जिसका ऐसे हजार प्रत्येक की हो जाती है इसका द्वास अप्तिर, द्वास अप्तिर, द्वे, द्वे दो दो हजार अधिक है ऐसे जो हजार, हजार। इस प्रकार से हजार जो करते हुए प्रतिशा का नाड़िया उतनी हजारों में विभक्त हो गई प्रति प्रति नाड़ी शतम संख्या प्रधान नाड़ी नाम सहस्त्राणी भवंती और ये प्रति प्रति नाड़ी शत्रु वो भी है ही है और संख्या से और प्रधान नाड़ी का जो था वो भी है संविधान सहसा उसको लेके बता रहे पदस्य संख्या प्रधान सहसा प्रतिशा शाखाभ्योंगता अल्पशाखा प्रतिशा द्वास प्रतिप्रतिशतम नम प्रत्येकनाडीश प्रत्येक प्रत्येक नाड़ी का प्रति प्रतिशत एक नाट्या प्रतिशा नड़ीना द्वासहसा चूलशाखा मूल शाखा प्रतिशा नाट्यौने प्रधान विद्या ना, नंका मूल नाम दिया। मूल शाखा और प्रतिशा कुल मिल्ता द्वासोट्यौ एकाच भवति दस सहसा च्रष्टव्योड़ दस हजार दो सौ एक हो गया ऐसे समझो एवं नाड़ी रूप व्यान से आस नाड़ीशो व्यानो वायु चरती इन नाड़ियों में व्यान वायु चरता है नाम क्यों पड़ा? पूरा शरीर जाता है ना इसलिए उसका नाम रख दिया hmm. आदित्य उसी प्रकार है। से यह है जैसे आदित्य से रश्मियां निकल रही हैं वैसे सर्वदेह से नारियां निकल रही हैं। है भी, नारी भी सर्वदेह सम व्याप्य व्यानो वर्तते से निकलकर चारों तरफ पूरे शरीर में व्याप्त होती हुई नाड़ियों में संपूर्ण के माध्यम से संपूर्ण देह को व्याप्त करके यह व्या व्या। कथम व्यापक सूक्ष्म नाड़ी में विद्यमान व्यान को व्यापक कैसे कर दिया उसके लिए जवाब दिया सर्वदेय व्याप्ति किस प्रकार से है यथा आदित्य निर्गत रश्माता आदि से निकल करके रश्मिया चारों दिशाओं में क्या आठों दिशाओं में क्या दसो दिशाओं में व्याप्त हो जाती हैं उसी प्रकार से हृदय से द्वार मध्य उद्भुत वृत्तिवत्म करता की विशेषता क्या है ते संस्थान स्कंधस्थान और मर्मदेशों में विशेष रूपे वायु रहता है व्यान वायु और प्राणापान वृत्तोश्च प्राणरापान की वृत्तियों की संधि है उसी का नाम व्यान है मध्य उद्भूत वृत्ति और इसके बीच में उद्भूत वृत्ति वाला वीरियुत कर्मों का कर्ता उसी का नाम व्यान है प्राणापान का कहतेरी में श्वा, उच्छ्वास निश्वास प्राणापान वृत्ति और भावे व्यान वृत्तिवती जब आप न श्वास ले रहे हो न श्वास छोड़ रहे हो ऐसी बीच अवस्था में ही व्यान व्या विशेष रूप न उद्भूत हो जाता है अथा यह प्राणापान संधि सव्यान यानी वीरिवंती कर्मा बलवता पुरुषे न साध्या जब वीरिवान कर्म होते ताकत वाला कर्म होता है वजन उठाना दौड़ना है? खेलना सब क्या है कर्म होते हैं। आज इस शरनव, में आया, रेस करना भी कोई साधारण काम नहीं है। लोग इंजेक्शन ले लेते ले और दौड़ते हमने नशा किया है नहीं, हम ऐसे दौड़ लिए, और सब नशा करते खेल जितने भी खेल वाले क्रिकेट वाले कोई भी हो सब कही सब नशा उसे एक विशेष ताकत आ जाता है ज्ञान वायु में सामर्थ्य प्राप्त विशेष हो जाता है उससे वो वीरवान कर्मों को करने में समर्थ हो जाते हैं बलवान पुरुष के द्वारा साधि जैसे धनुराय मना धनुष को जो प्रत्यंश है उसको उद्यंच करना है तो खेचना पड़ता है इसको तार को लगाना पड़ता है ना उसको इसलिए उसमें जो ताकत लगती है वो वीरवान कर्म है तानी अप्राण नंद रोधी विश्व और जो बिना प्राणंदा और अपान क्रिया के करते हैं इसे छांदी के पुषक में कहा हुआ है उन सारे बातों में ध्यान में रखकर भाषा ने व्यान के स्वरूप और सत्कार्य को भी कथन कर दिया अब आता है उदान वायु अथ कयोर्द उदान पुण्यन पुण्यम लोकम न यति पापे न मनुष्य लोकम तथा तो उन एक सुख नाड़ियों में से एक या एक ऐसा विलक्षण अच्छा नाड़ी है जिसका नाम है सुषुमना नाड़ी। उस सुषमना नाड़ी के द्वारा यह उदान वायु ऊर्जवा नाड़ी है यह उदान वायु क्या करेगा उसके माध्यम से जीव को ऊपर की ओर ले जाने वाला होता है पुण्येन न पुण्यम लोकम नहीं उदान वायु जीवात्मा को शास्त्र कर्म करने वाला पुण्य कर्म कर रहा है उसको देवादी जो पुण्य लोगों को प्राप्त करा देता है और नहीं तो यही उदान वायु क्या करता है कर अन्य नाड़ी छिद्र में से कहीं से निकल करके पाप ए पापम, ये शास्त्रीय कर्म कर रहा है शास्त्र निश्चित पाप कर्म करने वाला है त्रिय पापमय में वो ले जाता है उदान वायु और यही उदान वायु उभा में वह पुण्य और पाप दोनों प्रकार के मिश्रित कर्म हो समान हो लगभग लगभग लग तब क्या होता है तब वह वा वायु ऐसे स्थान से निकलेगा जिससे वापस इसको मनुष्य लोक की प्राप्ति हो जाती है उदान वायु पूछा था ना के निक्रमण थी किस वृत्ति विशेष के उत्क्रमण करता है मैंने उदान वायु के माध्यम से उत्क्रमण करता है किस प्रकार से विभक्त कर रह, रह रहा अपने आप को वो वर्णन भी हो गया और साथ साथ से उत्क्रमण करते केन वो भी हो गया इस तरह से जवाब आत्म कथम प्रातिष्ठते पंचद प्रातिष्ठी हो गया कैन उत्क्रम है चार प्रश्न का जवाब हो गया अन्य कथम वायु में विद्ते कथम अध्यात्म उसके लिए आगे श्लोक आएगा अथ या तो तक शता नाड़ीना मध्ये ऊर्धा शिशुम नाख्या ऊर्ध् सन् उदान वापततलमस्तकृत्तिर पुण्यन कर्मण शास्त्री ने पुण्यम लोकस्थान लक्षण नयती भाष्य तत्र उनमें से जो नाडी कौन सी में से एक मूल नाड़ी जो प्रधान नाड़िया उनमें से मध्य जो मध्य में है और ऊपर की ओर जा रही है जो नाड़ी कौन सा है नाम भी बता दे रहे हैं सुषमनाख्या सुषमना नाम की जो नाड़ी है कया तो उसके द्वारा एक कया उस एक के माध्यम से उर्ध् ऊपर की ओर होता हुआ यह उदाहरण वायु आपात तलमत वृत्ति संचरण यद्यपि आपातल मतक संचरण करता हुआ रहता है जब निकलता है, तो देवलोक का प्राप्त करना है तब ऊपर की ओर चलता से निकल जाता है पुण्यन कर्मणा शास्त्रवीत शास्त्रवीत कर्मों के द्वारा प्रेरित होकर के वह उदान ऊपर की ओर चढ़ेगा और, और पुण्यम लोकम पुण्य लोग कौन सा देवाज स्थान लक्षण देवादी, देवलोक इंद्रलोक इत्यादि स्वर्गलोक आदि को प्राप्त करा, कराते था है पापम नरक्योन लक्षणम और यदि पापगरण है तद विपरीत शास्त्र विपरीत पहले क्या कहा था शास्त्रवीत और विपरीत मैंने शास्त्र उन पाप कर्मों के वजह से वह उदान वायो गंदे गलत नारियों के मस जाएगा गलत स्थान से निकलने लगेगा मूत्र इंद्र से निकल जाएगा गुदा इंद्रिय से निकल जाएगा ऐसे गंदे जगहों से निकल जाएगा और सीधा त्रिय ज्योनी में पहुंच जाएगा त्रियोग्योनिया लक्षणम अथवा ये पुण्य पापर बर -बरा, बराबर सा लग रहा हो तो उपाभ्याम सम प्रधानाभ्याम दोनों समान प्राप्त पुण्य विहित कर्म और शास्त्रीय दोनों आपने बराबर बकर बैठे हो तो तब क्या होगा मनुष्य लोग को प्राप्त होता है प्राप्त करा देते समझना चाहिए कथम अध्यात्म इसका उत्तर में जाएंगे आदित्य हो वही बाह्य प्राण उदयत्यश हेन चाक्षुषं प्राणमुनगृ पृथ्वीता सैषा पुष्स्पान अवस्ट्याकाश सनो वाव्या तीन गवधा चार गा प्राण समान और व्यान इनके देवता बता अर्व्याता पदाया बाह्यम अतिदिद कवता और अध्यात्म अध्यात्म भी बता रहे हैं। चक्षुरादी ही आध्यात्मिकारे चक्षुरादिध्या आदित्योह्य प्राण निश्चित रूपे और प्राण क्या है है? उदयती वह उगता है उगते हुए क्या करता हैक्षाण्हा ने चाक्षुष जो प्राण है यह आध्यात्मिक प्राण है चाक्ष प्राण क्या है आध्यात्मिक प्राण है उस पर अनुग्रह करता हुआ ये ये सूर्य उगता है प्रकाशित होता है अध्यात्मिक क्या हो गया इसलिए चाक्षुष प्राण हो गया और अधिदेव में क्या हो गया बाह्य आदित्य हो गया दो दो बता पूछा कथम अध्यात्म कथम बाह्यम कथम बाह्यम से अधिदेव और अधिभूत दोनों लेते रहे ना मात्र है और अधिभूत तो जानते चक्षु का भूत कौन है अग्नि अग्नि का कार्य है ना चक्षु न चु पृथ्वी सही अपान दिया पृथ्वी में अभिमान करने वाला देवता कौन है अग्नि देवता प्रश्न में कहा है जो या दिया अगला प्रश्नता पंक्ति या देवता प्रसिद्धा भाषा के प्रसिद्ध कहाँ प्रसिद्ध है ये करें ये पृथ्वी यस्या कद अग्निदेवता है अग्निंबद्ध अग्नि संबद्ध होती है पृथ्वी ऐसे स्पष्ट मापन वाल हुआ पृथ्वी एवं आयतन अग्निर्लोक इत से याज्ञवर्ती समझाया है तीन, दस में। इसे का तो अपान का क्या हो गया अधिदैव अपान का अधिदय हो गया और अपान वायु क्या है इस महाप्राण का मुख्य प्राण का अध्यात्म हो गया चक्षु में विद्यमान जो प्राण है वो अध्यात्म दैव आदित्य है सर इसी गुदा में विद्यमान जो अपान है गुदा प्रदेश मूत्र प्रदेश में है ना मुत्र में अपान बताया जो विमान पाया नहीं, वो अध्यात्म हो गया तो अधिदेव कौन है वहां पृथ्वी का विमानी, अग्नि देवता। और अवष्टभ आकाश सो और इन दोनों के मध्यवर्ती आकाश अस्थ है वह वा समान वायु है और उसका देवता कौन है आकाश में क्या रहता है वायु देवता वायु देवता ही अधिदेव है और समान क्या है अध्यात्म ये समझना है अध्यात्म में प्राण स्थान क्या है उसका चक्षु ऐसे विभाजन समझना है इन चीजों को तीन चीज बताई जा रही है ना प्रत्येक में कौन से स्थान में रहता है स्थान बता रहे हैं, और उसका अध्यात्म बता रहे हैं और अभिदेव बता रहे हैं। स्थान हो गया चक्षु अध्यात्म उसका नाम प्राण है और अव आदित्य स्थान है गुदा और मूत्रेंद्रिय व्यापान देवता है अग्नि और फिर आया समान समान वायु कहा है मध्य में पूरे धड़ में मध्य ये नंत्रा कह दिया और इसका देवता आकाश ही है और व्यान वायु संपूर्ण शरीर पूरा हो गया अंतराशे वाक्य वैसे अनुग्राह अनुग्राह को राचार आदित्य सामान समान मनुग्रणा नी आकाश को ही ले रहे समान वायु का और बयान वायु का वायु ले रहे इस तरह से लिया जा रहा है देखिए अब समझ में आया था भाषा और से आदित्य हो वही प्रसिद्ध आदित्य कौन है जो प्रसिद्ध हा वही प्रसिद्ध अदिदेवतम भाइय मने बाहर से क्या ले रहे थे अदिदेवतम बोलता था पहले भी प्राण स एष उद्य उदयती वह यह जो है उदय को प्राप्त होता है एनम आध्यात्मिकम चक्षुषी भवम ये जो है क्या कर रहा है इस आध्यात्मिक को प्रकाशित करता है कौन आध्यात्मिक चक्षु में होने वाला चाक्षुषम कौन है वो प्राण रूपी भेद ये भेद वाला है मुख्य प्राण नहीं प्राण पंचमी भक्त प्राण क्या हो रखा है प्राण अपानदान समान व्यान नाम से हो रखा है उसमें से जो भेद रूप प्राण, प्राण उसको प्राणी परिच्छाणी वह प्रकाश उसको प्रकाश अनुग्रह करते हुए अनुग्रह कर रहा है ताकि चक्षु रूप की उपलब्धि कर सके इधर प्रकाश के माध्यम से अनुग्रह करता हुआ वह सूर्य मान लो ग्रह है चक्षुश आलोकम कुर चक्षु के सामने प्रकाश को बिखेरते हुए कहा अभिमानी देवता प्रसिद्ध पृथ्वी में जो अभिमानी प्रसिद्ध है कौन है हमने बताया यह जो है इस पुरुष के अपान वायु पर अनुग्रह करता है अपान वृत्ति में अवस्थभ्य आकृष्य वशीकृत्य अपान वृत्ति को अपने वर्ष में रख करके आधे वर्षीय अनुग्रह नीचे की ओर खींच के पकड़ रखा है इस प्रकार करते हुए अनुग्रह किया तभी हम लोग खड़े होते हैं बैठते हैं, घूमते हैं पृथ्वी नहीं तो हवा उड़ जाए, या मे उठी ना पाए दो में होगा? एक आकर्षण शक्ति है इसमें हम खड़े हैं, घूम रहे फिर रहे पृथ्वी के ऊपर ये अपान वायु ऊपर अनुग्रह करते हुए पृथ्वी का अभिमान जो अग्निदेवता वह क्या कर रखता है इसको खींच अपने वश में रखकर खींच कर कर रखा है इसलिए यहाँ ये विद्यमान है अपकर्ष अनुग्रहती वर्त नहीं तो क्या होता गुरुत्वित सावकाश वाह उदगछित दो होता यहाँ तो शरीर भारी होने से गिर जाएगा उठ ही नहीं पाएगा यह तो अवकाश मिल जाएगा तो उड़ जाएगा उदगचित में खो जाता यह आपत्ति है पतनाभाव एक नंबर टिप्पणा तद तो अनुकूल प्रयत्न देव पतन का भाव क्या है तदनुकूल तो प्रयत्न माननी पड़ेगी क्योंकि हम पतन नहीं हो रहे गड़बड़ी है कोई चीज अनियंत्रण में है तभी तो आदमी गिर जाएगा हमें पतन के अभाव हो रहा है तो तद तो अनुकूल कोई प्रयत्न चल रहा है क्या प्रयत्न है वो न तृथ्वी कोई कहे हाँ, प्रति दे पृथ्वी का आकर्षण को जरूरत नहीं है ऐसे भी कोई कहे तब कहते तो तब तो साव उदग्चे उड़ जाता दो में उदच्चेत उदाकर्षेत उदाकर्षित नचेत आकर्षेत अधस्ता पृथ्वी यदि पृथ्वी नीचे की ओर खींच के रखती नहीं है इस शरीर को तो ना उदगचे यदि उड़ना भी चाहेंगे आप तो भी आप उड़ नहीं पा रहे हो क्यों पृथ्वी खींच के पकड़ रखी है चार पंग लगा लो या दो पंग लगा लो आप उड़ नहीं सकते है महिमा सत ऊर्ध गी उदान वृत्ति बलाद ऊर्धे तिर नहीं तो उदान वृत्ति महिमा आपने काम कर लग जाएगा और आपको उड़ाते ही रह जाएगा भड़, खड़े ही नहीं होने देगा पृथ्वी पे इसको पर निखात इस दृष्टांत क्या हैं सर्कस का तो गली वाला सर्कस होता है सड़क पे वो तो क्या करते हैं एक खंबा नीचे के बीच गाड़ देते हैं एक खंभा बीच में गाड़ वादे है ऊर्धमुकीर लिखा त्या पर विद्यमान रज भी चार उसमें रस्सी डाल रखे हैं रस्सी डाल के क्या कर दिए हैं वहां विद्यमान रज भी अदय नीचे की ओर अपकर्षण होने के बावजूद भी पतन का अभाव अदय अप उसी प्रकार से नीचे अपकर्षण करने से शरीर के पतन का अभाव हो गया सिद्धि शरीर धारण वाला लक्षण अनुग्रह यही है शरीर को पृथ्वी पर धारण करने का है है धारण तो न करें गुरु तो गुरुत्वाद अपने नकर्षणाच गुरु होने से भारी होने के कारण से अपान वाले अगर नीचे खेची आ जाएगा तो सावकाश भूमि आदि पत्र प्रतिबंध का भाव स्थले पते भूमि पतन प्रतिबंधक के अभाव स्थान में क्या होगा जागृत धड़म से गिर जाएगा मौका मिल नहीं तो आकाश मुड़े दो मुड़ेगा इसी को समझाया और जो बीच में है यदे तंत्र मानी मध्य जो बीच में है क्या बीच में है दयावा पृथ्वी और या आकाश दृथ्वी इन दोनों का बीच में जो आकाश है आकाश उच्चत उस है उसमें बैठे हुएंती मंच बोल रहा है मंच थोड़े बोलता है मंच पर बैठे हुए लोग बोलते है उसी प्रकार से आकाश में रहने वायु को हम आकाश उप से कह दे रहे हैं सामान समान अनु वर्धते वही समान है अर्थात समान पर अनुग्रह करता हुआ रह समझो समान है अनु सामान्याश में भी विद्यमान नीचे अपान वायु ऊपर प्राणवायु इन दोनों के बीच में समान वायु है समान से अंतर आकाशत्व सामान्या प्राप्त अनुग्रह तुम्हारा स्थिति की सादृश्य को लेकर वायु क्या लेना हमें ले व्यान का देवता ये महावायु जो बाहर घूमता फिरता रह रहा है वह वायु व्यापक ही है वो इसलिए वो इस व्यापक वस्तु पर अनुग्रह करता है ये शरीर में व्यापक है वह अंतरिक्ष में व्यापक है अतः व्यापक वस्तु व्यापक को मदद कर रहा है एक वायु व्यापक वस्तु अंतर व्यापक वस्तु को अनुग्रह कर देता है इस प्रकार से वायु व्यायाम को अनुग्रह कर रहा है और आकाश जो है समान को अनुग्रह कर देता है इस प्रकार से ये चार चीजों का आपने स्थान अध्याप और हृदय को देखा और अब आइए उदान का जिसके द्वारे बाहर निकलता है उसके बारे विचार करना बाकी अरे तो तेजो हवा उदानस तस्मा पशान्त तेजा पुनर्भम इंद्रिय मन संप्य मानी कहते हैं लोक में प्रसिद्ध सूर्य का जो तेज है वही उदान है समझ लेना जब उदाहर निकल गया तो तेज निकल गया शरीर का इसे देखते गरम आया नहीं देखते गर्म मैया नहीं ठंडा हो गया माने ये गया तो देखते है न लोग गर्म मैया नहीं देखा जाता है गरम रहते हुए जब बोलता है नही छालता नहीं कुछ नहीं फिर पैर में रब्बड़ घतौड़ा होता है डॉक्टरों के पास उसे ठोकते ब्रेन काम करते नहीं देखें कुरिया होता है कि नहीं ऐसे यहाँ मारते है नीचे एडी में में मार तो सीधे संबंध खोपड़े से ब्रेन से या मारेंगे तो अपने आप को कुछ हलचल हिले कुछ तो समझे अभी ब्रेन भी काम कर रहा है तो फिर ऑक्सीजन देंगे तब तो इसका मतलब जिंदा हो सकता है ये भी काम करना कुछ नहीं कर रहा है तो सब्जी तो ये बेकार है दो चार घंटे में दो चार दिन में मर जाना है मेन जो तेज है ये उदान बाबू का पहचान शरीर में गर्माहट है मन निश्चित उदार वायु भी गाना है और तेज से आया? सूर्य का तेज ही ईश्वर में व्याप्त होकर तेज नाम तेजो देवता का नाम कहा गया तेज क्या हो गया अलिदेव किसका उदान का और उदान कहाँ करता है पूर्व शरीर में ही होगी पहले बोलते हैं ना सकल नाड़ियों में वह विशेष रूप उवी नाड़ी या मरणोत्तर काम जिस नाड़ से निकलना होगा उस नाड़ सम्ध होकर रहता है उदार कंठे उदान है अन्य लोगों ने प्राण कंठे उदान है गुदया पान श्लोक भी है तो लोग प्रसिद्ध तेज सूर्य का तेज जो शरीर तेज रूप में विद्यमान है वही उदान है समझो तस्माद उपांत तेज आता जिसकी शारीरिक ऊष्मा शांत हो जाती है तो वह मन में विलीन हुई मनसी संप्यमान इंद्रिय ही वह क्या होगा तो वी बात ना मन में विन्न विभाग इंद्रियों के सहित क्या करता है वो पुनर्भव गेहांतर को प्राप्त हो जाता है जन्मांतर को प्राप्त होने लगता है वही प्रसिद्धम सामान्य तेज जो बाहर में लोक में सुप्रसिद्ध सामान्य तेज तत्रे उदान वही शरीर में उदान तो बाहर में से प्रसिद्ध है सूर्या से उत्पन्न जो तेज गर्मी होती है वही शरीर के अंदर उदान सब उदान वायु कहने मतलब उदान वायु पर वो अनुग्रह करता है कौन तेज तेज क्या है वो देवता जैसे देवता है और उदान का अनुग्रह कर रहा है जो में विद्यमान है आदित्य नमह विष्णु ज्योतिषाम रविंशमान दसवाध्याय इक्कीस श्लोक में कहा न रवि रविमान जितने ज्योति में तेजो में, में ते पदार्थ है उनमें सामान्य बड़ा बाहर जो वे आप भीतर में उदान वायु के रूप में विद्यमान है अर्थात उदान वायु पर अनुग्रह कर रहा है इसे जब उदाहरण निकल गया तेज निकल जाता है अनुग्रह जोधा निकल गया ना तो अनुग्रहित वसु कहां रह जाएगा जिसके अनुग्रह जो टिका है वह तेज ही यहां से समाहित हो गया अपने आप अपने अंदर समा... तेज को ले लिया सूर्य अपने में ले लिया वापस तो उदार भाई भी से निकल जाएगा, अवधान के सारे सब निकल जाएंगे स्वयं प्रकाशन के वे कैसे करता है वह तेज सूर्य का तेज आदि कैसे हमारे अंदर अनुग्रह कर रहे हैं अपने प्रकाश के माध्यम से ऐसा बड़ा विस्तार पर समझाएं देखिए आंदगी में पूर्व आदित्य आपको विशेष तेज हा क्यूंकि पहले आपने आदित्य तो लिया ही है ना सूर्य को फिर सूर्य का तेज ले रहे हो तब कहते पहले जो हमने लिया है वह विशेष तेज ले लिया और अब सामान्य मुचित है ये अंतर समझो इसलिए चक्षु का अनुग्रह देवता जो आदित्य है वह विशेष और उदान का अनुग्रह जो देवता पता तेज है वह एवं आदित्यादि मुख्य प्राण से प्राणापान सामानदानुकोक्त इसलिए आदित्य अग्नि आकाश वायु तेज ये पांच को बोल रहा आदित है आदित्यादि आदित्यादिपेण मुख्य प्राण का जो भेद क्या भेद्या प्राणपान आदि प्राणपान सामान व्यान अहत्वक्त्यादि के अनुग्राह के माध्यम से अध्यात्म अध्यात्म में प्राणाली वृत्ति अनुग्राह ऐसे कह दिया गया अग्नि आकाश सामान्य वायु तेज रूपी सन आदित्य अग्नि आकाश ना आकाश सामान्य वायु और तेज रूपी याद है ना यहां पर क्रम से सारा देवताऊंगा नाम सन ऐसा होकर बाह्य अभिदैव आदित्यागम धारेति बार में अधिदेव होकर के आदित्य रूप को भी वही प्राण धारण किया हुआ है ये मुख्य प्राणी बना हुआ है मुख्य प्राणी ये सब बना हुआ है और वो देवता भी वही बना हुआ है अधिदैव रूप प्राण का वो है और आदित्य रूप प्राण का ये पांच तद्रूपेण अवस्थान लेवा तद धारण उस रूप से उनका अवस्थित होना ही उसका धारण करना है। और कोई नहीं हाथ में कोई पकड़ रखा ऐसी बात नहीं है ना धारण कर लिया पकड़ लिया ऐसा नहीं है इधर उसका अवस्थित होने का नाम ही उसका धारण करना है प्राणपान आदि अनुग्रह चक्षुरादि अनुग्रह होते है आदि के अनुग्रह के माध्यम से चक्षुरादि पर भी अनुग्रह हो गया समझ लो तथा विशेष होगा तद द्वारा तदग्रही अधिभूत विधान तत्व क्या होगा चक्षरों के ग्राही जो अधिभूत है उन पर कर देवता और उनको भी धारण कर लिया है ऐसे समझना चाहिए सच प्राण त्रोत्र तय है चक्षुरा प्राण है चक्षुराज्यों को प्रणाली दिया गया है चक्षुराद्य अनुग्रहत्वक्तियां अनुग्रहत्वक्ति के माध्यम से चक्षुराधि अध्यात्म विधान चक्षुराधि रूपों के अध्यात्म जो स्वरूप है उसका भी विधारण यही लोग कर रहे हैं इसका इस प्रकार से कदम वाह मत कदम अध्यात्म इत सूत्र उत्तम ये द्रष्टव्यम तेज सा उदाहर वायु अनुग्राहक व्यति अब अगला पंक्ति पंषिकार जो है मुख व्यति सिद्ध करना चाहते हैं दुनिया का व्यवहार को देख करकेज स्वभाव बाह तेज उत्क्रांति करता तस्मात जिसलिए जिसलिए तेज स्वभाव वाला है उदान वायु बाहु तेज अनुग्रहित ये और उत्क्रमण का करता है उदान वायु जिसलिए ऐसा है तस्मात इसे क्या होता है यदा लौकिक पुरुष जब लौकिक पुरुष जिसके तेज उपशांत हो गया अवस्था में तेज उपशांत हो गया मतलब क्या तब उपांतम स्वाभाविकम तेजो यश उपशांत है स्वाभाविक तेज जिसका ऐसा ही लौकिक पुरुष तदा तम क्षीणायुषमूम विद्या तब जानो कि आप इसकी आयु खत्म हो गई है।, चुका है एक दो चार सेकेंड बाकी है।, है तो निकल के कहा जाए फिर सब पुनर्भव शरण्तर प्रतिबद्ध है वह तो पुनर्जन्म तो शरणांतर को प्राप्त करेगा खत्म कैसे सह इंद्रिय मन से संपत्ति जमा नहीं प्रविशदिर वाघादि भी तो भाष्य कहते हैं तो मंत्र को लेकर इंद्रियों के सहित तो मन में संपादन करता हुआ प्रवेश करता हुआ कौन इंद्रिया वाघादी इंद्रिया वाघ आदि के सहित तो वह मन में चला जाता है और मन के साथ तो निकल जाता है आनंद मार्ग इतने करें घर है क्रांतिकृत अभी उदाहरण वायु बाहु तेज अनुग्रह शरीर जीव जीवन हेतु कर्मोप्रमे इस जीव के जीवन के कारण शरीर जीव का प्राणधर्म जब समाप्त हो जाए वो तो प्राण को प्राप्त हो जाए तब तो क्या होगा बाह्य तेज अनुग्रह अभाव बाह्य तेज का अनुग्रह नहीं रह जाता है तो शांत तेजा मन मूर्ख बहुदित्यन्वय तो के स्वरूप प्राप्त होता है यह करना है स्वाभाविक तेज क्या है? स्वशरीर तेज होता है जाठ से किया हुआ है जाठ रागनी जो है ना इसके वजह से होता है हाथ तब तो क्या होता है के स्पर्श करने पर जो उस का उपलब्धि होती है अनुभव में आता है उसको स्वाभाविक शरणातर प्रतिपत्तिर आत्मक्रिय नवती है कह सकता है शरातर की प्राप्ति कैसे होगी आत्मा का आत्म तो कहीं आता जाता है नहीं सर्वे आत्म का मन के माध्यम से इस शरीर से क्या निकलता है मन निकलता है पहले कदरा कैसा आया ये मनोकृति नया तस्वीन शरीर कैसे आ गया मन के वजह से निकलता भी है मन के वजह से जैसे कर्म समाप्त हो गया या मन संकल्प करता है अगले शरीर के प्राण क्रम सारे ना संकल्प कर लेता है अगले शरीर का और शरण दिखाई देता है उसके अंदर आ जाता है मन निकलने लगता है उसके सारी इंद्रिया एक ही भूतों होकर के पूरा सुख शरीर इस शरीर से अलग हो करके उस शरीर में चला जाता है जो अंग्रा दिख रहा है उसके साथ ताजात्म हो जाएगा सूक्ष्म शरीर और जब भले मिले मिलने भले देरी हो वहां का स्थूल शरीर लेकिन वहां के स्थूल शरीर के अनुरूप ताजात्म होकर चला जाता है कुछ ऐसा भी रहेगा भूत होगा प्रेत होगा जो भी होगा वो मनुष्य बद्यमान सरणातर प्रतिबद्ध है ऐसा नई करना पड़ेगा कत करे शरीर को प्राप्त होएगा कत कोई निश्चय थोड़ी है कौन कैसा शरीर को, को प्राप्त करेगा ये नहीं प्राणम बायादी प्राणस्तुक्त सह आत्म था संकल्पित लोकम नयती जिसका जैसा चित्त संकल्प करता जिसका, जिसका चित्त जैसा संकल्प करता है यह चित्ता माने, जिसका चित्त जैसा संकल्प कर देता है उस संकल्प के सहित तो ते मने तेना संकल्पे प्राणम आया यह जीवात्मा मुख्य प्राण वृत्ति को प्राप्त हो जाता है तो प्राण वह प्राण उदा होकर के सहित भोक्ता जीव के सहित यथा संकल्प संकल्पानुरूप जो शरीर है लोक से तत्पर्य शरीर उस तो शरीर को वह प्राप्त कर देता है भाषण मरण काले यो भवती मरण काल में जैसा चित्त वाला होता है अर्थात जैसे संकल्प कर गया है इसने उसी अनुसार तेन ऐसे जीव उसी संकल्प के मुताबिक यह जीव चित्तेन संकल्पेन इंद्रिय चित्तृत संकल्प के द्वारा इंद्रियों के सहित इंद्रिय सह प्राण मुख्य प्राणवृत्ति आयाती मुख्य प्राणवृत्ति के साथ तादात्म्य हो जाता है कब मरण काले क्षण वृत्ति सन मुख्या कि मरण काल में क्षीण इंद्रिय वृत्ति वाला होकर के सारी इंद्रिय वृत्तियां काम करना बंद कर देती है करके पहले आदमी बोलना बंद कर देता है फिर देखना दिखाई देना बंद हो जाता है फिर सुनाई देना बंद हो जाता है ऐसे रह देखे कर बंद हो जाएगा सारी इंद्रिय वृत्तियां क्षीण क्षीण इंद्रिय वृत्ति सन मुख्या वृत्तिया मुख्य वृत्ति ये जो कौन प्राण मुख्य प्राण प्राणवृत्ति के साथ आध्यात्म करके वह रहने लगता है इसलिए बता अवधि तीसरे का मतलब क्या यदे वेव तिरियारी शरीर सम्यक देव शरीर हो त्रिया शरीर हो जो भी हो जो भी शरीर होगा ना प्राण का वही आपके बड़ा सम्यक लगेगा बहुत बढ़िया बड़ा सुंदर खराब आया वहा दृष्टिकोण से आप दिखाई दे तो भी आपको क्या मच्छर उस समय उस व्यक्ति वे चेतक आ जाता तेजसा तेजर या क्या तब क्या होगा अभिवदन क्या आता है तब आस पास जो, जो बच्चे हैं पत्नी है और अन्य लोग लोग क्या कहते हैं वो उच्छी इति। तब कहते हैं कि भाई ये जीवित है वह प्राण के रूप के युक्त तो जा रहा है जाते वाले कहते हैं कि अभी श्वास लेता है इसलिए अभी ये जीवित है कहते श्वास ले रहा है उच्छ्वास चल रहा है उच्छ्सित जीवति, अविश्वास चल रहा है भाई भले ये बोल नहीं पा रहा देख नहीं पा रहा है सुन नहीं पा रहा है सारी क्रियाकलाप ठप लेकिन फिर भी श्वास चल रहा है इसका मतलब अभी जिंदा है ऐसा सच प्राण अस तो प्राण एकात्म तक प्राप्त करेगा और प्राण क्या करेगा तेजसा तेज सा उदार वृत्युक्त आत्मना स्वामी ना भोक्तरा वो प्राण रूपी उदाहरण से निकल जाएगा तब लोग कहेंगे गया स एवं उदाहरण वृत्ति भी युक्त वह प्राण सा प्राण उदाहरण युक्त तम भोक्तारम पुण्य पाप कर्म वशा अपने पुण्य पाप मिश्र कर्म के वजह से यथा संकल्पितिया जैसा उसका मन का अभिप्राय था उसी कहते भोक्तुक्त प्राण कम नपेक्षाया तमे भोक्ता रही किसका उल्लन करते भोक्ता ने भोक्ता खुद ही से जाते है इसका परी है ये है उसका तमेव ऐसा कर लेना कर्म ज्ञान आदि अनु अनुष्ठान दशाया संकल्पित मरण काले वासपण मरणगाले लोकम देवादी शरण इत्य आनंदी का साव कहते हैं जब कर्म कर रहे थे उपासना कर रहे थे ज्ञानाभ्यास कर रहे थे जो भी साधन अनुष्ठान कर रहे थे उस दिशा में जो आपने संकल्प किया है इस जन्म में और पूर्व वहां क्या लिखता है लोकमण देवादी शरीर देवाद कर्मानुसार है ना देवाली कोई ना कोई शरीर दिखेगा उसमें वो चला है, इस प्रकार से प्राण के स्वरूप का निर्धारण हो गया और अब उसके उपासना का विधान करते हैं फलकथन के माध्यम से भी ये एवं विद्वान प्राणम वेदा वेद न प्रजाहीते अमृतोदी तदेश श्लोक